महाभारत आश्वेधिक पर्व चतुसप्त तमोध्याय अर्जुन के द्वारा त्रिगर्तों की पराजय व सम्पा वाचन त्रिगर्तरभवद युद्धम कृत वैरि किरेटि महारथ समातन आह पुत्री वै सम्पा जी कहते हैं राजन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो त्रिगर्त वीर मारे गए थे उनके महारथी पुत्रों पौत्रों ने क्रीट अर्जुन के साथ वैर बांध लिया था त्रिगर्त देश में जाने पर अर्जुन का उन त्रिगर्तों के साथ घोर युद्ध हुआ था ते साम संघोत्तम विषयान तथो भी रायवारतूरा सदस्व सृत पारिवार्य हयम राज मुहु पांडवों का यज्ञ संबंधी उत्तम अश्व हमारे राज्य की सीमा में आ पहुंचा है यह जानकर वीर आदि से सुसज्जित हो पीठ पर तरकस सजे सजाए अच्छे घोड़ों से जुटे हुए रथ पर बैठकर निकले और उस अश्व को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया राजन घोड़े को घेर कर वे उसे पकड़ने का उद्योग करने लगे तथा किरेटी संचित तेषा तत्र चिकित्सित वार वीरा शांवपूर्व अरिंदम शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन यह जान गए कि वे क्या करना चाहते हैं उनके मनोभाव का विचार करके वे उन्हें शांतिपूर्वक समझाते हुए युद्ध से रोकने लगे तदनादृत्यते सर्वे शरीरभ्य हनता तमोरजोभ्यान्ना किटी निवार्यत किंतु वे सब उनकी बात की अवहेलना करके उन्हें बाणो द्वारा चोट पहुंचाने लगे तमोगुण और रजोगुण के वशीभूत हुए उन त्रिगर्तों को किरीटी ने युद्ध से रोकने की पूरी चेष्टा की तानब्रवे प्रवेततो जो प्रसन्न भारत निवर्त अधर्म जावितुमे बचाओ भारत तदनंतर विजयशील अर्जुन हसते हुए से भूले धर्म को न जानने वाले पापात्माओं लौट जाओ जीवन की रक्षा में ही तुम्हारा कल्याण है अत पार्थ वीर अर्जुन ने ऐसा इसलिए कहा कि चलते समय धर्मराज युधि ने यह कहकर मना कर दिया था कि कुंती नंदन जिन राजाओं के भाई बंधु कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए हैं उनका तुम्हें वध नहीं करना चाहिए स तदा त्रुता धर्मराज से बुद्धमान धर्मराज के इस आदेश को सुनकर उसका पालन करते हुए ही अर्जुन ने त्रिगर्तों को लौट जाने की आज्ञा दी तथा वे नहीं लौटे तद त्रिगर्त राज्य विचित सरजाल स धनंजय तब उस युद्ध में त्रिगर्तराज सूर्यवर्मा के सारे अंगों में बाण धताकर अर्जुन हंसने लगे ततस्ते रथभूषेण रत रथनेमी स्वेरथ पुरीयनो तो दिशा सर्वा धनंजयुपा ध्रुव यद्रिगर्त देख देसी वीर रथ घरगराहट और पहियों की आवाज से सारी दिशाओं को गुंजाते हुए वहां अर्जुन पर टूट पड़े सूर्य ततः पार्थ आम नाम राजेन्द्र लघ्वस्त्र अभिदर्शन राजेन्द्र तदनंतर सूर्य वर्मा ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए अर्जुन पर झुकी हुई गाठ वाले एक सौ बाणों का प्रहार किया तथैवाणे महेश्वासाई चाहयि मुमुचो सर्वर्षाणी धनंजय वधयचि इसी प्रकार उसके अनुयायी वीरों में भी जो दूसरे दूसरे महान धनुर्धर थे वे भी अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे सहताम जामुखनमुक्त सुबहसरा चिक्षेद पांडवराज ते भो भोद्यपतस्तरा राजन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा शत्रुओं के बहुत से बाणों को काट डाला वे कटे हुए बाण टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़े केतुअर्मा तु तेजस्वी तस्व्रजोजवाम युद्धे भ्रातुरथा पाण्डवीन यशस्वीना सूर्य वर्मा के परास्त होने पर उसका छोटा भाई केतु वर्मा जो एक तेजस्वी नव था अपने भाई का बदला लेने के लिए यशस्वी वीर पांडव पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा तमापत आह अभ्य निर् बाण हो पर भी केतु वर्मा को युद्ध स्थल में धावा करते देख शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उसे मार डाला केतुवर्मण्यभियते धृतवर्मा महारथ रथे ना समुपत्त सरय जिष्णु मवा किरत केतुवर्मा के मारे जाने पर महारथी धृत रथ के द्वारा शीघ्र ही वहाँ आधमका और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगा तस्ताम शीघ्रता मेंक्ष तो सातीवान हुतेज बाल धृतवर्म धृतवर्मा अभी बालक था तो भी उसकी उस स्फूर्ति को देखकर महातेजस्वी पराक्रमीअ अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए न संदान दधुसेनम चम तदा किरत सहसरा दधसे पाक सासन वह कब बाण हाथ में लेता है और कब उसे धरत पर चढ़ाता है उसको इंद्र कुमार अर्जुन भी नहीं देख पाते थे उन्हें केवल इतना ही दिखाई देता था कि वह बाणों की वर्षा कर रहा है सतूतम पूजे आमा सदृत वर्माणम आह वही मनसा तो मुहूर्तम वही उन्होंने रणभूमि में थोड़ी देर तक मणिमन वर्मा की प्रशंसा की और युद्ध में उसका हर्ष एवं उत्साह बढ़ाते रहे तम पंड क्रुद्धम कुरवीर स्मय प्रीतपूर्व महाबाहु प्राण्यपरोपयत यद्यपि वर्मा सर्प के समान क्रोध में भरा हुआ था तो भी कुरवीर महाबाहु अर्जुन प्रेमपूर्वक मुस्कुराते हुए युद्ध करते थे उन्होंने उसके प्राण नहीं लिए तथा सक्षमाणो वही पार्थेनामित धृतवर्मा सरम दीप्त मुमोच विजयी तदा उस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा जानबूझ कर छोड़ दिए जाने पर धृतवर्मा ने उनके ऊपर एक अत्यंत प्रज्वलित भाण चलाया सी न विजय तुर्ण आशी दिद्धा करे भृचम मुमोच मोहा तत्पाता भूतले उस बाण ने तुरंत आकर अर्जुन के हाथ में गरी चोट पहुंचाई उन्हें आ और उनका गांडी धनुष हाथ से छूटकर पृथ्वी पर जा पड़ा करूप चापस्य भारत प्रभु भरत नंदन अर्जुन के हाथ से गिरते हुए उस धनुष का रूप इंद्र धनुष के समान प्रतीत होता था तस्म निपतते दिव्य महाधनुष पार्थिव जहा सस्वनम भाषम धृतवर्मा महावे उस दिव्य महाधनुष के गिर जाने पर महासमर में खड़ा हुआ धृतवर्मा मार कर जोर जोर से हंसने लगा तत्तो जिष्णु प्रमुज धनुरादत्त धनुरा दिव्यम सर्वृथव पर इससे अर्जुन का रोज बढ़ गया उन्होंने हाथ से रक्त पोच उस दिव्य धन को पुनः उठा लिया और धृतवर्मा पर दी तथो हलाहला शब्दो दिवस्पृ भगवत नाना विधान भूतानाम तत्कर्माणी प्रसंसताम फिर तो अर्जुन के उस पराक्रम की प्रशंसा करते हुए नाना प्रकार के प्राणियों का कुलाहल समुचे आकाश में व्याप्त हो गया तत संप्रेक्ष संक्रुद्धम कालांतकमोपम जिष्णुम तय घर्त का योधा पर रही पर अर्जुन को काल अंतक और यवराज के समान कुपित हुआ दे। त्रिगर्त देशी योद्धाओं ने चारों ओर से आकर उन्हें घेर लिया अभिषित्य परपाथ तत धृतवर्मण परिभ्रूर्गुड़ाके त्राक्रुध्यंतरंजय धृतवर्मा की रक्षा के लिए सहसा आक्रमण करके त्रिगर्तों ने गुड़ा के अर्जुन को जब सब ओर से घेर लिया तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ तथोजो धाम जघाना सुम स दस चाट त महेंद्र भद्र प्रति बहरा यशु भी सर फिर तो उन्होंने इंद्र के भद्र की भांति दुस्सह लौह निर्मित बहुसंख्यक बाणों द्वारा बात की बात में उनके 18 प्रमुख योद्धाओं को जब पहुंचा दिया का सम्रग्ना संप्रेक्ष तरमाणु धनंजय तर राशि साकार जघान स्वनम बद्ध सन तब तो त्रिगर्तों में भगदड़ मच गई उन्हें भागते देहिक अर्जुन ने जोर जोर से हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ सर्पाकार बाणों द्वारा उन सबको मारना आरंभ किया ते भगत सर्वे सर्भि महारथा कहारथा दिसो भी द्रुगु राजन धनंजय शराह राजन धनंजय के बाणों से पीड़ित हुए समस्त त्रिघर्त देशी महारथियों का युद्ध विषयक उत्साह नष्ट हो गया अत वे चारों दिशाओं में भाग चले समुचु पुरुष व्याघ्रम संसप्तक अनुसूदन तवास्मा किंकरा सर्वे सर्वे वै वस घासमें से कितने ही संसप्तक सूदन पुरुष सिंह अर्जुन से इस प्रकार कहने लगे कुंती नंदन हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं और सभी सदा आपके अधीन रहेंगे आज्ञा पुनः पार्थ पहवान्यानिता कर अह प्रिय सर्व तव तो कौरवनंदन अहम पार्थ हम सबसे सभी सेवक विनीत भाव से आपके सामने खड़े हैं आप हमें आज्ञा दे कौरवनंदन हम सब लोग आपके समस्त प्रिय कार्य सदा करते रहेंगे ये तचन सर्वास्थान प्रवृत्तता जीवित रक्षत नृपा शासनमें प्रतिगृहता उनकी ये बातें सुनकर अर्जुन ने उनसे कहा राजाओं अपने प्राणों की रक्षा करो इसका एक ही उपाय है हमारा शासन स्वीकार कर लो यदि महाभारत आश्वेधिक अनुगीता परवढ़ी त्रिगर्त पर चतुः सप्त्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में त्रिगर्तों की पराजय विषयक चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ